आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि हमने पिछली बार शिफाली वेदा जी से बात की थी शिफाली वेदा एक अच्छे इमेज कंसल्टेंट है और लाइफ स्किल कोच है कुछ विशेष बातें अपने जीवन से जुड़ी कुछ नई बातें सुनते हैं और उसको अपने जीवन में अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे जहां पर हम अपने लाइफ का पूरी तरह से जो आनंद है जो जॉय है उसको अनुभव कर सकते हैं एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो आप सभी की तरफ से जैसे कि हमने पिछली बार ह्यूमन डिजास्टर के बारे में बहुत सारी बातें की थी जैसे एक बच्चे की बातें लेकर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया था कि दो साल का बच्चे को अगर हम स्कूल भेजते हैं जबकि उसका खेलने का टाइम है तो ये एक ह्यूमन डिजास्टर ही कहेंगे फिर बाद में हम माता पिता जो है बच्चों के ऊपर अपना करियर की भी बातें उसके ऊपर थोप देते हैं जैसे कि आपको डॉक्टर ही बनना है आपको इंजीनियर ही बनना है ऐसी कई बातें हम लोग करते हैं तो ये सब ह्यूमन डिजास्टर में ही आता है तो लास्ट में हमने कंक्लूजन पे आ, हम सभी को शेफाली वेदा ने तीन बातें बताई थी कंक्लूजन उसमें सोल्यूशन के तौर पे कैरेंटिंग फ्रीडम और चॉइस तो आइए इस पर विशेष बातें आज करेंगे तो आप सभी की तरफ से शिफाली वेदा का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में नहीं? थैंक यू रमेश जी बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी सिर्फ यही एक उम्मीद है कि बहुत ज्यादा लोगों तक मेरा ये मैसेज पहुंच पाए ताकि अब जो पेरेंट्स बने ना जी काफी जागरूक पेरेंट्स बने बस यही मेरी ख्वाहिश है और धन्यवाद आपका भी आपके हिसाब से पेरेंटिंग है क्या पेरेंटिंग मेरे ख्याल से पेरेंटिंग पूरी की पूरी कायनात है जी जी आ, एक बच्चा जो भी है आपका बेटा हो या बेटी हो आपकी हाँ, पूरी दुनिया होता है यही कर, कहा जाता है ना हाँ यही कहेंगे मेरा बच्चा मेरी दुनिया है तो वो दुनिया जो है ना उसकी शुरुआत उस दिन से नहीं होती है जब वो दुनिया में आता है उसके बहुत पहले ही उसकी दुनिया उसके बहुत पहले हो जाती है अगर आपकी प्लानिंग ही नहीं है इस किसी भी बच्चे को दुनिया में लाने की और आप प्रिपेयर ही नहीं है मेंटली मैं एकमिकल बात नहीं कर रही इसमें कि आप पैसे से प्रिपेयर्ड है या नहीं मैं बात सिर्फ उसकी कर रही हूँ कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड है या नहीं कि आपको इस बच्चे को लेकर आना है इस दुनिया में तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो बच्चा दुनिया में आता है अब बच्चा दुनिया में आने के बाद से पहले जब आप कंसीव करते हैं जब बच्चा है एनर्जी एनर्जी हीलर भी हूँ जो मेरे बारे में आप बताते नहीं हैं रमेश जी क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वाइब्रेशंस जिसे हम कहते हैं मान मान लीजिए लीजिए या कुछ भी मान कि कोई भी चीज एक्चुअल में होने से पहले हमें महसूस होती है सुनने में आया होगा ना आपके भी जी जी तो वो वाइब्रेशंस हम महसूस है करते हैं तो ऑफ़ फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशंस होते हैं हम्म, बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशन होते हैं तो जब बच्चा आपके पास है जब बच्चा उस माँ के अंदर है तो वो उसके वाइब्रेशन उसकी फीलिंग्स उसके इमोशंस को उसी तरीके से महसूस करता है शायद तब करता जब वो बाहर होता जब वो उसे देखता उतना ही वो महसूस करता है जब वो उसके अंदर होता है उसके वाइब्रेशन उसके इमोशंस सारे के सारे उस तक पहुंचते हैं और वो बहुत आसानी से ये चीज महसूस कर लेता है कि बाहर का वातावरण कैसा है यानी <laughs> कि भाई जो हाँ पे भी है वो क्योंकि वो मूवमेंट करता है जहाँ माँ है उस वक्त वो वहाँ है चाहे वो किसी अच्छे ओकेशन में हो या किसी बुरे ओकेशन में हो इसीलिए आपने सुना होगा ना ऐसी औरतों को या ऐसी लेडीज को जो कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में रहती हैं, उन्हें अक्सर कहा जाता है कि यहाँ मत जाइए वहां मत जाइए हम्म हम्म ये एक अंधविश्वास नहीं है हम्म ये अंधविश्वास नहीं है ये एक साइंस है साइंस इसलिए है कि अगर आप ऐसे किसी माहौल में जाते हो तो आपका वो इम्प्रेशन वो इम्पेक्ट उस बच्चे पे जाता है आपके थॉट के थ्रू आपकी फीलिंग्स के थ्रू उस बच्चे तक जाता है और वो बच्चा इस चीज को महसूस करता है और वो एक्सप्रेशन उसके जहन में एक मेमोरी तरह बनता है एक मेमोरी की तरह बनता है कि ये एक अच्छा माहौल नहीं है एंड जब वो उस माहौल से बाहर आता है तो वो चेंज भी महसूस करता है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब तक बच्चा मेरे अंदर है माँ के अंदर है तब तक उसको उस माहौल से ऐसे नेगेटिव माहौल से दूर रखा जाए पहला जो सकमस्टेंसेज हम अवॉइड कर सकते हैं वहाँ हम नहीं जाएं। दूसरा ये कि हम अपने विचारों को थाट्स को भी अच्छे थाट्स को लेकर आए उसमें भी चेंजेस uh, करें तीसरा है ये कि हम लोगों का जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ उस रिलेशनशिप में भी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स ना हो एक वातावरण घर का बहुत अच्छा हो ताकि उसे ये पता चले कि वो जहाँ आने वाला है वो एक बहुत खुशनुमा जगह है अच्छी जगह है जहां पे उसे वेलकम किया जाएगा। तो वहीं से वो पहली शुरुआत होती है जब बच्चे को हम वेलकम करते हैं अपने अंदर एंड वेट करते हैं उसके बाहर आने का उसकी इस दुनिया में पहले कदम पहली मुस्कुराहट पहला रोना या जो भी आप मान लीजिए उसे वो महसूस करता है अंदर बैठे हुए अंदर रहते हुए और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि तब से ही हम अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे और मेरा एक सेशन भी होता है जहाँ वी डिजाइन किट्स वेन इन द व यानी कि जब वूम में ही है बच्चा तभी हम उसे डिजाइन कर सकते हैं उसकी एनर्जी इस तरह से भेज देते हैं आपने सुना होगा कुछ ऐसे सिम्टम्स लेके बच्चा आता है या बच्चा वीक होता है इम्यून सिस्टम उसका कमजोर होता है ये सब इसीलिए होता है कि ये थॉट्स और वाइब्रेशंस और फीलिंग्स उसके अंदर पहुंचती हैं mm -hmm. इसीलिए होता है इसीलिए बच्चा बाहर आने पर या कमजोर होता है या उसका आईक्यू इतना अच्छा नहीं होता है या इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है क्योंकि उसका जो ब्रेन है ना वो डेवलप नहीं हो पाता आप देखिए एक हेल्थी बच्चे का ये साइंस प्रूव करेगा अगर किसी अनहेल्दी बच्चे का ब्रेन लिया जाए और किसी हेल्दी बच्चे का ब्रेन लिया जाए तो वो साइज में छोटा और बड़ा होगा अच्छा हाँ तो ये साइंस भी मानती है आज की डेट में और साइंस भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझती है कि हेल्थी एनवायरनमेंट एक हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो योर ब्रेन टू अ साइज विच इज गुड फॉर द सक्सेस सक्सेस इफ ये नहीं होती है कि हमारे करियर की सक्सेस हो सक्सेस ये होती है कि हमने एक सक्सेसफुल खुशनुमा जिंदगी जी है इस दुनिया में तो ये तब से शुरू होता है तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं शेफाली वेदा से वो चेन्नई से हमारे साथ कनेक्टेड है लाइफ कोच है और बहुत ही अच्छा इमेज कंसल्टेंट भी है और बहुत सारी जो गहरी बातें हैं पेरेंटिंग के बारे में जैसे कि एक माता पिता है तो अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी वो लोग लेते हैं लेकिन उस बच्चे को दुनिया में लाने के पहले बहुत समय पहले ही उसकी तैयारी हो जाती है और उसी बात पर बहुत ही अच्छी तरह से शेफ अली बता रहे हैं कि आ, हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा उस समय जितना हम लोग अच्छा प्रिकॉशन लेते हैं या ध्यान रखते हैं तो उतना ही हम हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकते हैं इसके बारे में और मैं कहूँ तो ऐसी बातें बहुत सारे जैसे गर्भ संस्कार की बातें भी हो सकती हैं इसमें जब बच्चा गर्भ में है तभी इसकी बातें उसके बारे में सोचा जाए तभी उसके बारे में आ, उसको कैसे हम लोग अच्छी चीज़ें दे सके, खुशी दे सके हम खुद खुश रहेंगे तो बच्चे को भी खुशी मिलेगी और हमारा जो सराउंडिंग है उस तरह का हम लोग बना के रखते हैं तो बच्चे को वो कैप्चर हो जाता है जैसे कि वाइब्रेशन की बात राशिफ अली बैना कर रहे थे तो ये सारी बातें हैं और भी बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत मैं जैसे कि पालनहारा शब्द यूज किया उसी पर ये बहुत ही सुंदर गीत लता जी की आवाज में आपको सुनाने जा रहा वैसे लेकिन दोस्तों, जि, जिस पर ये जग हसा है उसी, उसी ने इतिहास रचा है ये सुनते हैं ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन फोर एफ एम सुनते रहो मस्कर निर्गुनार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 तो वरदान में पुजियारे ओ हारे, और न्यारे हे निरगुल हम नारे तुम नहीं हमरे कुल जन सुझ भगवान के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना फिर से एक बार वेदा का घर आया है बड़ा खुशनुमा माहौल है जी वेलकम हुआ है उसका अब हम ये सोचते है की वो एक ऐसी वस्तु है और मतलब इंग्लिश में भी उसका यूज तब ही और शी नहीं लगा के इट किया जाता है हम्म हम्म यानी कि उसे जेंडर में नहीं माना जाता है उस, उसका <laughs> हम हम उसका जब उसको एड्रेस करते हैं तो हम इट यूज करते हैं इट इज वेल हम्म हम्म इट इज नॉट वेल तो अब जब वो आया है तो हम हम अक्सर ये देखते हैं कि उसके सामने हम जो भी कर रहे हैं उसका उस पे पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर सकता है उस वक्त वो रिएक्ट नहीं कर सकता है एक्सप्रेस नहीं कर सकता है वहां से जा नहीं सकता है क्योंकि वो एक मूवेबल चीज नहीं है उस वक्त mm -hmm, mm -hmm. वो मूवमेंट नहीं दिखा सकता है ना घुटना चल सकता है ना बैठ सकता है ना चल के जा सकता है तो हमें ऐसा लगता है कि उसके सामने हम जो चाहे वो कर सकते गालियां दे सकते हैं जैसा चाहे हम माहौल रख सकते हैं अक्सर ऐसा अपने घरों में देखा होगा कि वो बैठा है लेकिन ये चीज लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि वो है mm -hmm. वो है उसके सेंसेस सारे के सारे अच्छे डेवलप्ड हैं जी ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं सकता है तो वो फील नहीं कर सकता है ऐसा है ही नहीं ऐसा नहीं है कि अगर वो बोल नहीं सकता है तो उसे ये महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे सामने जो किया जा रहा है या मेरे सामने जो हो रहा है वो सही नहीं है वो गलत है ऐसा मुमकिन ही नहीं है क्योंकि वो एक जीता जागता इंसान है हम उसे चीज मान लेते हैं ये सबसे बड़ी गलती बच्चे पेरेंट्स करते हैं कि उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है और वो यही सोचते हैं कि जब बच्चा समझदार है यानी कि जब वो बच्चा ये समझ पा रहा है कि हम उसके मम्मी पापा हैं तब जो भी हरकतें होती है या जो भी चीजें होती है दरवाजा बंद करके की जाती है लेकिन तब जब वो छोटा है तो सारी चीजें उसके सामने हो जाती है ये सबसे बड़ी गलत है पेरेंट्स की क्योंकि वो जो एक इम्पैक्ट उसके ब्रेन में बनता है ना वो जिंदगी भर के लिए बनता है वो जिंदगी भर के लिए उसके साथ रहता है और इतना स्ट्रांग रहता है रमेश जी इतना स्ट्रॉन्ग रहता है वो इम्पैक्ट वो इम्प्रेशन जो भी आप मान लीजिए कि वो चाहकर भी उससे नहीं निकल सकता चाहकर भी नहीं निकल सकता है और ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ बहुत सक्सेस है अपने करियर में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल लोग माना माने जाते हैं वो लोग लेकिन क्या है जब आप उनसे उनके पेरेंट्स या उनके पास्ट की बात करें तो वो आपको अपने बचपन पे लेके जाते हैं और बचपन का जो उनका इम्प्रेशन उनके दिमाग में पड़ा हुआ रहता है वो इतना अच्छा नहीं रहता है जिसके बारे में जो वो बहुत खुश होके आपको बता सके यानी कि वो ऐसे ब्रोकन होम से आए हुए रहते हैं वो ऐसे घर से आए हुए रहते हैं जहाँ पे गाली गलोज का रोज का माहौल रहता है वो ऐसे घर से आए हुए रहते हैं जहाँ पे प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है नहीं लेकिन वो किसी तरह से अपने करियर में तो सक्सेस हो जाते हैं लेकिन वो एज ए पर्सन जो अपनी उनकी खुद की अंदर की ग्रोथ है ना नहीं। वो नहीं होती है नहीं। वो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि वो एक ऐसे माहौल से निकल कर आए हैं किसी भी बीज को आप बहुत ये सोचकर डालते हैं किसी भी बीज को किसी भी जमीन पर कि वहाँ का सॉइल कैसा है ये सोच के डालते हैं ना ताकि उसे सारी चीजें वहां मिले तो ये सॉइल या फर्टिलाइजर जो भी है उस बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स हैं अब वो पेरेंट्स उसे अगर ये सारी चीजें अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं तो बड़े होने तक किसी तरह से वो अपने करियर में तो सक्सेस हो गया लेकिन एज ए पर्सन वो एक डिजास्टर है अपने आप के लिए ना तो वो अपने परिवार को खुश रख पाएगा लेकिन बाहर जाके क्योंकि उसकी उसे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है वो वो करता जाएगा लेकिन वो एक हैप्पी जिंदगी नहीं बिताएगा <laughs> एकदम नहीं बिताएगा तो ये उस वक्त भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी हम चीजें कर रहे हैं उस बच्चे के सामने ना करें डिफरेंसेस होते हैं हर पेरेंट्स में होते हैं हर घर में होता है लेकिन हम उस बच्चे के सामने उस बच्चे, से जितना बच्चे को जितना हो सके हम ऐसे माहौल से बहुत दूर रखें उस स्टेज तक दूर रखें जब तक कि वो बच्चा एक्सप्रेस करने लायक नहीं हो यानी कि हम उससे डिस्कस नहीं कर पाए कि उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा भी होता है कि हर वक्त एक जैसा माहौल नहीं रहता है कि लड़ाई झगड़े भी होते हैं कि हर वक्त खुशियाँ नहीं रहती हैं कि दुख भी जिंदगी का एक हिस्सा है तब तक हमें उस माहौल से बच्चे को अलग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत ज्यादा जरूरी है ये उम्र होती है कभी करीब दो से तीन साल तक जब वो बच्चा बोल नहीं पाता बोल नहीं पाता है या अच्छे से समझ नहीं पाता है अपनी बात को तीन साल का बच्चा जब बोल पाता है ये समझ पाता है तब हम उसे कह देते हैं कि बेटा इस वक्त बाहर जाओ या इस वक्त आप यहाँ मत रहो क्योंकि हम कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है ये कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि उसे ये समझ में आ जाए कि वो अभी उस उम्र में नहीं पहुंचा है जहां पर उसकी प्रेजेंस हर उस वक्त हो जहां पर कोई भी ऐसी बातें हो रही हो जो उसके हिसाब से उसके लिए सही नहीं है अब मेरी बात समझ रहे ना रमेश जी मैं क्या कह रही हूँ जी, जी. ताकि जब हम उसे उसके सामने दरवाजा बंद करें या हम उसे उस कमरे से बाहर निकाले तो उसे बात समझ में आ जाए कि यहाँ पे अभी कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिसका मैं हिस्सा नहीं हूँ हम उसे इस कम्युनिकेशन में जब लेकर आएंगे तो वो एक बहुत स्ट्रांग डिसीशन मेकर और कम्युनिकेटर अपने आप बन जाएगा एक्शन से ज्यादा वो वर्ड्स पे भी ध्यान देगा उसे समझ में आएंगी चीजें एक और बात मैं पूछना चाहूँगा हाँ, हाँ. जैसे आपने कहा कि बच्चे को अलग रखना चाहिए हाँ. माहौल में रखना चाहिए वो हाँ. तो किस उम्र तक माहौल में रखना चाहिए अलग अलग माहौल में जी ती, तीन साल तक जैसे बच्चा है तो आप उसे अलग कर सकते हो अच्छा ठीक है लेकिन जब तक वो बच्चा पाँच साल का होता है पाँच से छह साल का जब वो बच्चा होता है तो उसकी जो ब्रेन है वो पूरे हद तक डेवलप हो चुका होता है यानी की उसकी जो फर्स्ट लेवल ऑफ मेमोरीज है वो बन चुकी होती है और उस मेमोरी पे उसकी पूरी आगे की जिंदगी डिपेंड करती है क्योंकि वो हर बार अपनी मेमोरी को रिकॉल करता है पांच साल के बच्चे को हम मानते हैं कि वो स्कूल में केजी में या नर्सरी में जो भी आप क्लास मान लीजिए जहां पे जिस तरह का माहौल है वहां पे हम उस बच्चे को डाल देते हैं तो जब वो ऐसे हेल्दी माहौल से निकलकर अपने अच्छे परिवार से निकलकर अपने घर के अच्छे माहौल से निकलकर जब ऐसे स्कूल में जाता है तो वो वहां पर भी एक खुश मा नजर आता है यानी कि वो बच्चा एक हेल्थी बच्चा नजर आता है वो ऐसे डिप्रेशन में नहीं रहता है स्ट्रेस में नहीं रहता है क्योंकि वो एक अच्छे माहौल से निकल कर आया उसे इन सारी चीजों से दूर रखा गया है लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी बताया गया है ये भी बताया गया है कि इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं रहना है क्योंकि यहां जो चीजें बातें हो रही है वहां पर तुम्हारा पार्टिसिपेशन नहीं है नहीं। जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ साल के बाद उसे ये चीजें कम्युनिकेट करनी जरूरी है ताकि वो चीजों को कम्युनिकेशन के लेवल को समझने लग जाए जी जी ठीक है ना ठीक उसके बाद की जो स्टेज होती है जो अक्सर देखी जाती है वो ये होती है कि जब हम बच्चे से बिना कुछ पूछे उसके बारे में डिसीजन लेते हैं हम्म हम्म जैसे कि ये चीजें अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है लेकिन मैं थोड़ा सा अलग लेके जाऊंगी लोगों के ध्यान को मुझे कहीं जाना है और मैंने अपने बैग को उठाया पर्स को उठाया कार की कीज को उठाया और साथ में अपने बच्चे को उठाया हम्म ठीक है ठीक। अब बच्चे बच्चे को उठाने से से पहले अगर हम ये बच्चे से पूछ ले या बच्चे को बता दे बेबी भी अग, हम यहाँ जा रहे हैं क्या आप जाना पसंद करोगे क्योंकि वो समझता है उस वक्त सही बात है पांच हाँ। से छह साल का बच्चा जब स्कूल जाने लगता है ना आपका बच्चा तो ये बात समझ में आती है बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से कि क्या आप हमारे साथ जाना पसंद करोगे तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आंसर्स की तरह आपसे कम्युनिकेट करेगा, होंगी पर और मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है क्योंकि हम कॉन्वर्जेशन से एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताते हैं या वो उनकी फीलिंग समझते हैं ठीक है ना रमेश जी? जी तो जब हम हमारे बच्चे को पूछते हैं तो बच्चा सोचता है कि और सोचने के बाद वो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कहा जा रहे हो मतलब कहा जा रहे हैं आप लोग तो हम बच, बच्चा ये पूछेगा हमसे तो हम हम बच्चे को बताएंगे बेटा यहाँ जा रहे हैं तो फिर वो दोबारा सोचेगा हम दोबारा उसे सोचने पे मजबूर करेंगे कि क्या वो बच्चा सोचेगा अरे वहां पे ये ही चीजें होंगी तो क्या मुझे यहाँ जाना चाहिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शॉपिंग जा रहे हैं तो वो सोचेगा फिर वो शायद ये भी पूछ सकता है शॉपिंग किस चीज की शॉपिंग पे जा रहे हो तो ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस निकल कर आएंगे अगर आप उसे कहेंगे मॉल जा रहे हैं तो बड़ा खुशी से जाएगा आप उसे कहेंगे ग्रोसरी की शॉपिंग में जा रहे हैं तो वो कहेगा नहीं मैं घर पे ही रहता हूँ आप लोग जाइये तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने बच्चे को एक डिसीजन मेकर बनाया जी। उसने सबसे पहले डिसीजन अपने खुद के लिए तो उम्र नहीं थी साल, का, साल का, क्योंकि दो साल में मैंने कहा था ना हम बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं किंडर गार्डन जो कहलाता है या नर्सरी कहलाता है जो भी कहलाता है लेकिन जब बच्चा हायर क्लासेस में जाता है पांच छह साल का हो जाता है तो वही समझने के लिए काफी इस तक पहुंच चुका होता है कि उसे समझ में आता है कि मेरे से क्वेश्चंस पूछता है।, इस तरीके से उसका काफी होता है क्योंकि सबसे पहले जो उसे मतलब डेवलप करने वाले होते हैं वो उसके पेरेंट्स ही होते हैं तो पेरेंट्स उसे प्रिपेयर कर रहे हैं डिसीशन लेने के लिए कि सही है या गलत है जो भी है तुमने एक डिसीशन ली है डिसीशन कैपेबिलिटीज डेवलप करना किसी भी इंसान में खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनिशियल स्टेज में अगर पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया नहीं। तो वो 40 साल 50 साल की उम्र के भी रमेश जी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा नाकबिल होते हैं डिसीजन नहीं, नहीं।, नहीं ले पाते या तो किसी को कॉल करेंगे या फिर अपने घर में अपने बड़ों से बात करेंगे यानी कि ये देश बहुत आ, मजा आता है मुझे जब ये बात करती हूँ मैं कि 18 साल में बच्चों को राइट्स दिया जाता है अपने देश का लीडर चुनने का ठीक है ना लेकिन एक उम्र पर आने के बाद उस उम्र में उससे डिसीशन मेकिंग कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं हो पाती है खुद के लिए डिसीजन वो नहीं ले पाता है देश के लिए तो डिसीजन ले पा रहा है वो लेकिन खुद के लिए नहीं ले पाता है और शायद इसीलिए नहीं ले पाया है क्योंकि ना मैंने की करियर की चॉइस भी कितनी बार पेरेंट्स लेते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग जब उसमें नहीं आई है क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही उसमें नहीं दी गई है अक्सर आपने बच्चे को सुना होगा बोलते हुए मुझे नहीं समझ में आ रहा ना आप बताइए तो ये वही बच्चा कहेगा जो एक ऐसे वातावरण से नहीं आया है जहां पे उसे ये बताया गया है कि आपको भी अधिकार है क्वेश्चंस पूछने का आपको भी अधिकार है अपने बारे में सोचने का आप भी एक इंसान हो और आपको अधिकार है अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का तो ये बहुत अलग सी चीजें मैं लेकर आ रही हूं आपके सामने की बच्चे को डिसीशन अक्सर वहां से शुरू नहीं करनी है जब वो स्कूल के उस स्टेज पे पहुंच जाता है बच्चे को डिसीशन उस स्टेज से शुरू करिए ताकि वो एक, एक उसकी हैबिट बन जाए क्योंकि आपने सुना होगा ना कि हैबिट मेक्स ए कैरेक्टर और कैरेक्टर मेक्स ए पर्सनालिटी सही बात है तो जब वो हैबिट ही उसमें आपने शुरू से डेवलप नहीं किया और एक स्टेज पे आके डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि उस स्टेज पे अपने आप हो जाए तो वो कैसे होगा क्योंकि तब तक तो वो ऐसा पूरा कम्प्लीट एक ह्यूमन बींग बन चुका है ना वो उस वक्त तो उस वक्त तो उसमें हैबिट नहीं डेवलप होगी ही नहीं क्योंकि वो आदत आपने बचपन से डाली ही नहीं तो अगर उसी स्टेज में डाल दी जाए तो वो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बनकर सामने आएगा क्योंकि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है खुद के लिए अपनी फैमिली के लिए स्पेशली अगर वो मैन है फैमिली के लिए खुद के लिए सोसाइटी के लिए एंड इन लार्ज नेशन के लिए या फिर शायद इस दुनिया के लिए क्योंकि जो परफेक्ट मेकर्स होते हैं ना जी। उन्हें ही जिम्मेदारी दी जाती है हर किसी को नहीं दी जाती अक्सर कहा जाता है उसकी डिसीशन अक्सर सही होती है तो उसे वो पोजीशन दे दो ठीक है ना तो ये स्टेज पे हमें ये मानना चाहिए कि पांच से छह साल के बच्चे के साथ हमने क्वेश्चन आंसर की एक ये कॉन्वर्जेशन क्वेश्चन आंसर्स या कम्युनिकेशन जो भी आप मान लीजिए पेरेंट्स को ये आदत डालनी पड़ेगी डालनी चाहिए और अगर ये हो जाएगा तो बच्चा आगे जाकर उन पर हर हाँ चीज के लिए डिपेंड नहीं होगा और अपनी डिसीजंस उन्हें आके बताएगा उन्हें इसके लिए नहीं फोर्स करेगा कि आप लीजिए आप बताइए मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए मुझे ये फॉर्म कैसे भरू मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अक्सर आपने सुना होगा जी जी अक्सर आप आपने देखा होगा खासकर हिंदुस्तानी बच्चों में जी जी खासकर आप बोलिए ना आप क्यों नहीं बोल रहे हो आपको आपको बोलना है मैं कैसे करूँ मैं गलत हो सकता हूँ आप मुझे डांटोगे ठीक है डांटेंगे तो ठीक है ना कम से कम तुम सही डिसीजन लेना सीखोगे तो सही किसने तरह के दिया पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं एक पेरेंट्स की पोजिशन में पहुंचने के बाद पेरेंट्स सही हो जाएंगे ऐसा जरूरी तो नहीं ना तो ये माइंडसेट हटाकर कि बच्चों को ये डर से हटाना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप गलती करोगे क्योंकि गलती करना इंसान की फितरत है और गलती वो करेगा लेकिन गलतियों से सीखोगे भी गलतियां करना अच्छी बात है क्योंकि कोई जो इंसान करता है वही तो गलतियां करता है और उस गलतियों से सीखना इंपॉर्टेंट है इसलिए ये जरूरी है कि बच्चे के दिमाग में आप शुरू से ये बातें भी डाल दे कि डर डर जो है उस डर को अपने दिमाग से निकालो और कॉन्फिडेंस के साथ अपने डिसीजंस लेते जाओ सही करो गलत करो सही करो गलत करो डज नॉट मैटर वॉट मैटर्स इज यू आर कैपेबल ऑफ टेकिंग अ डिसीशन तुमने वो आदत तो डाली कि तुमने सही डिसीजन लेना सीखा अपने आप एक डिसीजन लेना सीखा तो ये जो है ये भी पेरेंट्स ही करते हैं इसीलिए मैं मानती हूं कि पेरेंट्स को ही ये स्टार्टिंग में आदत डालनी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बच्चों में कि स्कूल से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना वो स्कूल से सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करो कि वो मार्क्स ले आए खासकर हिंदुस्तानी स्कूल से सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करिए कि वो सब्जेक्टिव नॉलेज लेकर आए डिग्री ले आए मार्क्स ले आए ये उम्मीद करना कि ये सारी चीजें वो स्कूल से सीख कर आए तो ये शायद मेरे मेरे हिसाब से गलत होगा का करने में। जी, जी बहुत अच्छी समय की मांग में खास करके हम लोग मानव आपदा के बारे में बात कर रहे ह्यूमन डिजास्टर के बारे में और शेफाली जी ने बहुत ही अच्छी बातें जो है छोटी छोटी बातें हमारे ध्यान में लाया है की कि कि किस तरह से एक माँ बाप अपने बच्चों को देखे उसकी देखरेख रेख करे उसकी पालना करे अभी तक हमने देखा है कि भारत में बहुत सारे हमारे दोस्त हमारे कलीग भी ऐसे हैं उनकी टेंथ या ट्वेल्थ की पूरी पढ़ाई हो चुकी होती है लेकिन फिर भी जब उनको एप्लीकेशन दिया जाता है या कुछ फॉर्म भरने के लिए तो वो अक्सर करके दूसरे के पास जाके भरवाते हैं जबकि वो भी खुद भर सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग का जो बात शेफ अली वेदा जी बता रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं हमने पालना उस ढंग से नहीं किया है जहां पर बच्चा अपनी काबिलियत को प्रेजेंट करने में पीछे हो रहा है या कहीं ना कहीं उसको फील हो रहा है कि गलत होगा सही नहीं होगा यानी इसका मतलब निर्णय शक्ति उसकी कमी है निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर कहीं ना कहीं हमने बचपन से ही उसके अंदर नहीं डाली ये सारी बातें और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोग सुनेंगे आशिफ अली वेदा से आइए आगे बढ़ते हैं इन सारी चीजों को देखने के बाद एक बच्चे के मन में किस तरह की बातें कॉलेज लाइफ में होती हैं वो हमने कई बार देखा है तो एक गीत के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहूँगा आइए सुनते हैं कहते हैं कि हवाओं में ताश के घर नहीं बनते हवा में ताश के घर नहीं बनते रोने से बिगड़ा मुकदर नहीं बनता रोने से बिगड़ा मुकदर नहीं बनते दुनिया जीतने का हौसला रखिए दोस्त एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी रहो। सारी उम्र हम मर मर के चीले एक पल तो अब हमें दो इलेक्ट्रॉनिक तो संभालने में नारियल फोड़ूंगा नाग देवता मेरा फिजिक्स बचा लेना रोज एक लीटर दूध भिजवाऊंगा भगवान भगवान मैं सौ चढ़ाऊंगा, भगवान भगवान मालती और संगीता को अपनी बहन की नजर से देखूंगा बस सारी उम्र जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो Na na na na na na na na na na na. Nah, nah, nah. nah. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Nah. को किताबों के बोझ ने झुकाया रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया 99 तो खड़ी हथेली पर छाला कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर ने पूरा पूरा बचपन चला डाला बचपन तो गया जवानी भी गई इकबल तो अब हमें जीने दो जीने दो बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो जीने आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं शेफाली वेदा इस समय की मांग इस कार्यक्रम में मानव आपदा के बारे में बात करें ह्यूमन डिजास्टर के बारे में और इसमें हम लोग अभी विशेष रूप ऐसी पेरेंटिंग के बारे में माता पिता की जो परवरिश बच्चों के प्रति की जा रही पालना के अंतर्गत जिस तरह की बातें हम लोग करते हैं बच्चों को क्या चीजों से दूर रखना है क्या चीजों को उसको बताना है वो सारी बातें हम लोग सुन रहे हैं तो आइए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं अब पेरेंटिंग के बाद आती है एक बात और फ्रीडम फ्रीडम किस तरह की होनी चाहिए वो बात पर हम लोग सुनेंगे शेफाली वेदा जी को शेफाली जी बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार आपका थैंक यू धन्यवाद रमेश जी फ्रीडम जी फ्रीडम सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है और जब दे दी जाए तो और भी अच्छा लगता है जी जी फ्रीडम अक्सर हम अपने बच्चों को नहीं देते क्यों नहीं देते क्योंकि हमें अपने अंदर एक डर रहता है कि अगर हमने उन्हें फ्रीडम दे दी तो कहीं ना कहीं वो गलती करेंगे इस डर से फ्रीडम नहीं देते हाँ तो वो डर हमारे अंदर ज्यादा है शायद बच्चा नहीं डरता नहीं। हम हमारे डर से फ्रीडम नहीं दे पाते बच्चे को और उसका नतीजा ये निकलता है कि हम अक्सर सारी डिसीशन खुद ही लेते हैं बच्चों के लिए जी जी। हम उन्हें इस चीज की भी फ्रीडम नहीं देते कि आपको अपने करियर का चुनाव कैसे करना है जैसा कि कल भी हम बात कर रहे थे आज भी मैंने ये बात उठाई है पेरेंट्स के पेरेंटिंग uh, को लेकर कि तब भी बच्चा क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर उसने ये चूज कर लिया उसने इस फ्रीडम इस अपने हिसाब से अपने अपने आप को फ्री रखते हुए बिना अप्रूव तो नहीं करेंगे क्योंकि शुरू से उन्हें फ्रीडम दे ही नहीं दी दी ही नहीं गई है पेरेंट्स ने उन्हें फ्रीडम दी ही नहीं है नहीं। तो फ्रीडम जो है मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीडम बच्चों को दीजिए पूरी तरीके से दीजिए बच्चे के पीछे मत रहिए लेकिन बच्चों पे ध्यान रखिए ये बात है जो मैं अक्सर कहती हूँ जब भी मैं बात करती हूँ बच्चों की या जब भी मैं किसी पेरेंट्स से बात करती हूँ कि आपको बच्चे की जिंदगी नहीं बनानी है बच्चों को जिंदगी जीने लायक बनाना है ताकि वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सके बजाय इसके की हर वक्त वो आप पर डिपेंड रहे और हर डिसीजन वो आपसे पूछ कर ले क्योंकि फ्रीडम और डिसीजन जिस, जिस दिमाग, दिमाग में वो चीज ही नहीं है कि फ्रीडम मेरे पास है या नहीं है नहीं। उसे हंड्रेड परसेंट ये पता है कि मेरे पास फ्रीडम नहीं है तभी वो इनकेपेबल हो ना डिसीजन लेने के लिए रमेश जी इनकेबिलिटी तभी आई उसके पास डिसीजन लेने की जब उसे ये पता चल गया है कि मेरे पास फ्रीडम नहीं है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ्रीडम दी नहीं है अब वो फ्रीडम जाके ले नहीं सकता पेरेंट्स से और जब वो ले नहीं सकता तो ये आदत बच्चों के अंदर पेरेंट्स को शुरू से ही डालनी है जैसे छोटी छोटी चीजों की फ्रीडम मान लीजिए बच्चा आपका बहुत छोटा है जी। आपने उस बच्चे को कहीं जाने का बोला उस बच्चे ने आपको बोला आप भी मेरे साथ चलिए देखा होगा ना आपने बहुत बार ऐसा होता है हाँ। बहुत बार ऐसा होता है कि आप भी मेरे साथ चल सके तब पेरेंट्स क्या करते हैं उसे डांटते हैं डांटते हैं ना अक्सर क्या ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते नहीं। अरे सिखाया ही नहीं ना कैसे करेगा वो ठीक <laughs> है ना जी। तब हमें बजाय इसके डाँटने के हमें कहना है बच्चे को की मुझे यकीन है तुम पर कि तुम ये काम कर सकते हो जाओ करके आओ तो वो एक फ्रीडम उसको दी आपने छोटी सी फ्रीडम है कि यहां से उठकर वो वहां तक गया अकेले गया किसी के सहारे के बगैर गया तो उसे यह महसूस हुआ कि मैं फ्रीली कोई काम कर रहा हूं बहुत छोटी सी उम्र है उसकी लेकिन उसके दिमाग में वो चीज आ गई उसे ये बात समझ में आ गई कि अकेले भी मैं काम कर सकता हूं मुझे फ्रीडम है कुछ कामों को अकेले करने की हम्म ये पेरेंट्स ने उसके दिमाग में डाला टेक्निकली एक टेक्निक यूज करनी है हमें ताकि बच्चे को महसूस भी ना हो क्योंकि अक्सर चीजें इस तरह से सिखाई जाए बच्चों को कि बच्चों की परवरिश बहुत आसानी से हो जाए और बच्चे को महसूस ही नहीं हो कि मुझे क्लासरूम के तरीके से कोई चीजें बताई जा रही है क्योंकि क्लासरूम में बैठना अक्सर किसी को भी अच्छा नहीं लगता नहीं। बातों बातों में बातें बच्चों को बता देनी चाहिए उसके बाद फ्रीडम की बात आती है जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाता है तो और उस वो अपने फ्रेंड्स के हिसाब से भी बहुत तरीके जिंदगी जीना चाहता है है ना हरमेश जी की हमारे अ, मेरे फ्रेंड्स इस तरीके से करते हैं तो आपके पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि नहीं हमारे घर में ऐसा नहीं होता नहीं। हमें ये नहीं सिखाया गया था हमारे माँ बाप ने हमें ये आजादी नहीं दी थी नहीं। 20 साल पहले आपकी परवरिश हुई है 25 साल पहले आपकी परवरिश हुई है तब उस वक्त का माहौल अलग था उस वक्त का वातावरण अलग था उस तरफ वक्त की सोसाइटी अलग थी तो आप कैसे उस वक्त को आज से कंपेयर कर सकते हो? ये सोचते हैं कि जो पेरेंटिंग आपकी आपको दी गई है वही पेरेंटिंग आप अपने बच्चों को देंगे ये तो मुमकिन नहीं है ना तो उस वक्त अगर आप अपने बच्चों को फ्रीडम नहीं देंगे तो वो काम तो करेगा काम करेगा लेकिन वो आपको बताएगा नहीं आपको तो बताएगा नहीं आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लेगा आपके प्रति उसका ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा लेकिन वो, वो काम 100 करेगा। नहीं। क्योंकि वो करना चाहता है, है ना बच्चों को टीनेजर्स में उन, उनके ऊपर जितना ज्यादा इम्फेक्ट अपने फ्रेंड्स का होता है उतना पेरेंट्स का नहीं होता इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ मैंने आपसे कहा कि इस एज से इस एज तक पेरेंट्स को उनमें वो संस्कार डाल देने हैं जो उनका फाउंडेशन बन जाए बच्चों का क्योंकि उसके बाद बच्चा आपसे कम और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करता है हम्म हम्म ठीक है तो अगर उसे लग रहा है कि उसका फ्रेंड ये कर रहा है और आप उसे डांट के रोक रहे हो या आप उसे ये उदाहरण दे रहे हो कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो आप उसे भी ये चीज नहीं करने दोगे mm -hmm. तो बड़ी हसी के बाद एक जो मैं अक्सर कहा करती हूँ तो बच्चा पलट के शायद आपको ये भी कह सकता है आपको ये भी कह सकता है कि ओबामा प्रेसिडेंट बन गए क्या बने क्या <laughs> क्यों सही बात है आई मीन अगर उस वक्त आपके साथ ऐसा हुआ है तो बहुत लोग तो वैसे भी बन गए ना आपकी उम्र के जी।, क्यों, जी तो अगर हमें रिस्पेक्ट अपनी रिस्पेक्ट अपने बच्चों के सामने रखनी है तो हमें उनके साथ जो व्यवहार है जो रिलेशनशिप है वो इस तरह की रखनी है कि ना तो इतनी लूज हो जाए कि बच्चा हमारी तरफ से एकदम ही चला जाए ना इतनी टाइट हो जाए कि रिलेशनशिप में एक ब्रेक आ जाए जी टूट जाए जब भी रिलेशन जब भी हम किसी चीज को बहुत टाइट खींचते हैं ना तो उसके टूटने का डर रहता है और जब बहुत लूज करते हैं तो गिठान बनने करने का डर रहता है बनने का डर रहता है वो कितना भी हम कोशिश कर ले वो पहले जैसी फिर कभी नहीं बन पाती नहीं। कभी नहीं बन पाएगी तो जब बच्चा कह रहा है आपसे तो फिर आप उसे बैठ के समझाइए उस एज के बारे में बताइए कि उस एज में क्या होता है क्या हो सकता है और आपको सावधानियां क्या क्या लेके चल रही इसके कि आप उसको पानी में जाने से रोके उसे ये बताइए कि आपको इसके बारे में सीखना होगा प्रिपेयर होना होगा और फिर उसके बाद आप कूद ना पानी में ठीक hmm. है ना आप उसे प्रिपेयर ही नहीं होने देंगे आप उसे ये टेक्निक नहीं देंगे और उम्मीद करेंगे कि आप उसको वहां जाने से रोके तो बच्चा करेगा तो जरूर लेकिन वो ऐसे कुछ हादसे आपके सामने आ जाएंगे जब आप उसको इस तरीके से रोकेंगे जो आपके लिए शायद बहुत ज्यादा तकलीफद हो जाएंगे जी, आप उसको फ्रीडम दे रहे हैं लेकिन साथ में आप उसे ये भी कह रहे हैं कि there for you. और जिस बच्चे को ऐसा कह दिया जाए ना रमेश जी कि हम हमेशा आपके साथ हैं आपको कोई भी मुश्किल आए सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स के पास आना है तो वो बच्चे के दिमाग में हमेशा रहेगा और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे ट्रस्ट के साथ आपके पास आएगा और जब मैंने कल भी ये बात कही थी आज फिर मैं ये बात को दोहरा रही हूँ कि जब आप फ्रीडम देते हैं ना किसी को हुँ. तो वो फ्रीडम का गलत यूज नहीं होता है नहीं होता है क्योंकि आपने अच्छे संस्कार तो उसको शुरू से ही दे दिए ना हुँ. उसे शुरू से ही पता है कि उसकी लिमिटेशंस कहाँ है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है ये बात तो आपने उसे तभी बता दी हुँ. और साथ में अगर फ्रीडम भी दे दी तो वो कभी भी उसका मिस नहीं करेगा लेकिन अगर आपने उसे टाइट वातावरण में रखा अपनी निगरानी में इस कदर रखा कि वो नजर बंद हो गया तो कुछ कुछ शेफली जी बहुत ही अच्छी बात है आप बता रहे हैं हमारे दोस्तों को और मुझे लगता है कि आ, बड़े हमारे माता पिता सुन रहे हैं उनके लिए एक नई बात सीखने को मिल रहा है शायद वो ये सोच रहे होंगे की हमें अगर कुछ समय पहले इस तरह का इंफॉर्मेशन मिल जाता है ज्ञान मिल जाता तो शायद हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से ट्रीट करते या पेरेंटिंग अच्छी तरह से करते और जिस बात की आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं शायद ये सत्तर से अस्सी तक का जो हमारे भारतवासी हैं फ्रीडम अपने बच्चों के इसलिए नहीं देते उन्हें लगता है कि वो गलत करेंगे अभी अगर इस सिचुएशन में जो बच्चे बड़े हैं तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग जो बच्चे बड़े हैं मतलब बच्चे दसवीं बारहवीं में है या हाँ, मतलब जिनमें वो संस्कार नहीं डाले आपने या बच्चों में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ जो आपको डर लगता है कि आपका बच्चा कोई गलती नहीं कर ले हम्म या उसका करियर में सही डिसीजन ना ले तो ऐसे बच्चों के साथ फिर क्या करें माता पिता ऐसे बच्चे अक्सर जाकर आप देखिए तो डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार होते हैं और सुसाइड रेट तो आपको पता है हिंदुस्तान की और स्कूल और स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे कितने सुसाइड करते हैं ये भी आपको पता है तो ये वही बच्चे करते हैं जिनके फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होते हैं नहीं। जिनका सपोर्ट सिस्टम अपने पेरेंट्स की तरफ से नहीं रहता है नहीं। तो जो बच्चे इस उम्र पे पहुंच चुके हैं जिन्हें ये सब चीजें नहीं दी गई हैं उस उम्र में पहुंचे हुए बच्चों के साथ आप कभी भी दोबारा से अपना रिलेशनशिप रि कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ खो दिया कि आपके हाथ से वो चीज चली गई अभी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे जी, जी। क्योंकि अभी तो क्या है कि हमने क्रिएशन ही इतना खूबसूरत किया कि हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा बच्चा एक एसेट बनेगा दुनिया के लिए लेकिन अगर हमने ये सब चीजें नहीं की है यह हमने ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ चले हैं कि भाई स्ट्रिक्ट रहने से ही बच्चा अच्छा बनता है उसे पनिश करने से ही बच्चा अच्छा बनता है उसे डांटने से ही बच्चा अच्छा बनता है तो वो बच्चा अभी चलकर शायद इतना कॉन्फिडेंट नहीं है शायद डिसीजन नहीं ले पा रहा है शायद अपने आप में उसका कम्युनिकेशन खुद से या अपने पेरेंट्स से इतना अच्छा नहीं है तो उसमें जाकर पेरेंट्स को क्या करना है क्योंकि शुरुआत तो बड़ों को ही करनी पड़ेगी बच्चा आपके पास आकर कभी नहीं दोबारा से अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करने की कोशिश करेगा बच्चा उस डिच में और ज्यादा गिरता जाएगा और एक स्टेज पे पहुंच जाएगा जहां पे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा यानी कि एक पेशेंट बन जाएगा तो पेरेंट्स को ये बात अगर समझ में आ रही है कि मैं यहाँ किस चीज की तरफ जा रही हूँ तो वो सिर्फ इस चीज की तरफ जा रही हूँ कि आप अपने बच्चे को प्यार से ही सुधार सकते हो अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है या मान लीजिए कि वो मार्क्स अच्छे नहीं ला पा रहा है या मान लीजिए कि उसने कोई करियर चॉइस गलत कर ली है तो बजाय इसके कि आप उससे गुस्सा करें या आप उसे डांटे या आप उसको किसी और से कंपैरिजन करें जो कि ये बहुत अक्सर देखा जाता है कि आप उतने बच्चे को कंपैरिजन करते हैं किसी और के साथ कि आपकी मासी का बुआ का बेटा या बुआ की बेटी या मासी की बेटी ये दूर की मासी की बेटी या मासी का बेटा या जो भी है उसने इतना सब कुछ कर लिया लेकिन तुम नहीं कर पाए तुम्हारे पास तो सारी फैसिलिटीज है फिर भी तुम नहीं कर पाए लेकिन देखो उसने कर लिया तो बजाय इसके आप बच्चे को कॉन्फिडेंस में लीजिए सबसे पहला काम है ऐसे पेरेंट्स के लिए कि आपके बच्चे आपके कॉन्फिडेंस में आए कॉन्फिडेंस में मतलब उन्हें ये महसूस हो जाए कि हमारे पेरेंट्स हमारा ही अच्छा सोचेंगे और वो उस विश्वास के साथ अपने बच्चों के पास जाएं कि अब तक जो भी हुआ जैसा भी हुआ भूल जाओ हम भी भूल गए हैं तुम भी भूल जाओ तुमने गलतियां, की, सो गलतियां की, हमने डाटा तुमें, तुमें पनिश किया तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया तुम्हें इस तरीके से रखा तुम्हारे साथ ये सब हरकते की उन सारी चीजों को तुम भूल जाओ और सॉरी कहने में मुझे नहीं लगता कि यह कोई भी छोटा हुआ है और मैं ये बात नहीं मानती की सॉरी हमेशा छोटों को ही कहना चाहिए <laughs> मैं ये बात नहीं मानती मैं भी मा हूँ कहा है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उससे मेरा जो दर्जा है कम हो गया <laughs> बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को ये समझ में आया वो जब आगे जाके उसे भी तो पेरेंट बनना है ना <laughs> ये सर्कल तो चलता रहेगा तो जब वो पेरेंट बनेगा तो बनेगा या बनेगी तो उसे भी ये पता है की मैं भी जब गलती करूंगी या करूंगा तो मुझे भी सॉरी बोल देना चाहिए क्योंकि इससे रिश्तों में एक स्मूथनेस आती है सॉरी बटर का काम करता है अक्सर बटर का काम करता है कि गलती हुई है लेकिन आपने लेकिन हाँ ये बहुत जरूरी है कि आपने सॉरी दिल से बोला हो और वो बच्चे को पता चलता है क्योंकि वो आपको बचपन से देख रहा है ना अगर आप कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है मैं इससे रग रग से वाकिफ हूँ तो माफ कीजिएगा आपका बच्चा भी आपके रगर से वाकिफ है <laughs> वो भी आपको पूरी अच्छे तरीके से जानता है कि कितने पानी में हैं आप लोग। जी जी जी। और कितना सही कह रहे हैं या कितना गलत कह रहे हैं तो जब आप अपने बच्चे को प्यार से उसके साथ बैठेंगे और आप उसे बोलेंगे सॉरी तो बच्चा आपके कॉन्फिडेंस में आएगा और जब उसके बाद जब वो आपके कॉन्फिडेंस में आ गया तब आप उससे पूछिए कि अब तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है क्या हो रहा है अगल बगल झाकते हैं ना पड़ोस में जी। उसकी बेटी उसका बेटा इसकी बेटी इसका बेटा उसकी बहू, उसका दामाद, है ना अपने घर में देखिए और अपने बच्चे से पूछिए कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है कहा आप डिस्टर्ब हो क्यों आप खुश नहीं दिख रहे हो आपके फ्रेंड्स के साथ कोई प्रॉब्लम है आपकी कोई ऐसी रिलेशनशिप डेवलप हो गई है जो आपको परेशान कर रही है आपने करियर की एक चॉइस ली है आपके मार्क्स सही नहीं आ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है क्या इश्यू है, क्या है उसके साथ बैठिए शुरू शुरू में वो शायद आपके साथ इतना ओपन नहीं होगा क्योंकि आपने वो रिलेशनशिप नहीं रखी हुई है लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं है ये एक प्रोजेक्ट है आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे अगर आप इसमें कदम कदम फूक के चलेंगे ठीक है तो उसके बाद आप उससे फिर दोबारा से पूछिए और में हो सके तो मम्मी पापा या पेरेंट्स दोनों साथ मिलकर पूछें ताकि उसे ऐसा लगे कि ये दोनों ही साथ मिलकर एज ए टीम मेरे पास आए हैं नहीं तो अक्सर बच्चे ये भी सोचते हैं अभी मेरे से पूछेगी और फिर बाद में बाद में जाके रात में पापा को बताएगी कि देखो ऐसा ऐसा चल रहा है और फिर सुबह पापा जी डांटेंगे मुझे हाँ होता है ना ऐसा अब तक हमारे यहाँ पापा को तो एक टेर माना गया है कि अगर ऐसा नहीं किया तो पापा को बताऊंगी ऑफिस से आने दो तुम्हारे पापा को बताती हूँ तुमने क्या क्या हरकतें की है मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सिंगल पेरेंट नहीं हैं और अगर आप टीम के साथ जाएं सिंगल पेरेंट है तो आपको तो माँ बाप दोनों ही बनना है और आप दोनों बन सकते हैं काबिलियत है और आज की दुनिया में ऐसा दिख रहा है ऐसा लोग कर रहे हैं एज ए सिंगल पेरेंट चाहे वो फादर हो सिर्फ या सिर्फ मदर हो दोनों अपने करियर के साथ साथ अपने बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और एज ए सिंगल पेरेंट बिना किसी सारी चैलेंजेस को फेस करते हुए भी बिना किसी तकलीफ के कि ऐसा लगे कि भाई ये नामुमकिन है इस हद तक तकलीफ उन्हें नहीं हो पा रही है क्योंकि वो बैलेंस करना सीख गए हैं लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स आपके हैं तो वो एज ए टीम जाए तो बहुत अच्छा होगा बच्चे के साथ बैठे बच्चे को कॉन्फिडेंस मिले बच्चे को पहला शब्द सॉरी तो बोले यकीन मानिए आपके सॉरी बोलने के बाद वो बच्चा खुद बोलेगा मम्मा मेरे भी बहुत की हैं आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी होगा या नहीं होगा रमेश जी आप बताइए ना होगा क्योंकि बच्चा अंदर से तो आपका ही है ना लेकिन वो ओपन नहीं हो पा रहा है वो कहते हैं ना हु कैट स्टार्ट कौन करे इस चीज की शुरुआत कौन करे तो अब करनी तो आपको है आप इंतजार मत करिए अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि आपका बच्चा खुद अगर आपको बताएगा कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं। क्योंकि ऐसा सोचना आपका कि प्रॉब्लम सिर्फ आपको आती है ये बात तो गलत है आज की डेट में टीन के बाद बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम्स है और थैंक्स टू स्कूल उससे पहले भी बहुत प्रॉब्लम्स है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो होमवर्क है <laughs> तो मैं बच्चों को पता है मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को हम लेबर बना देते हैं कि स्कूल से होमवर्क दिया जाता है और बच्चा उसके बाद भी करता है सुबह से शाम तक तो स्कूल में रहता है उसके बाद जाके होमवर्क करता है कि अब मैं मुझे नहीं लगता कि होमवर्क जो प्रॉपरली करके आ जाते हैं वो बच्चे हमेशा फर्स्ट आते हैं या फिर वो सक्सेसफुल रहते हैं ऐसा नहीं है खेलने का समय बच्चों को देना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं तो ये सोचती हूँ कि जितनी पढ़ाई स्कूल में हो गई हो गई होमवर्क का तो शायद सिस्टम हमेशा के लिए हटी जाना चाहिए हमेशा के लिए हट जाना चाहिए होमवर्क इज नॉट डूइंग एनी गुड टू स्टूडेंट उसे बुक के साथ बैठे रहते हैं और पेरेंट्स उसे इतना फोर्स करते हैं कि होमवर्क करो नहीं तो टीचर डांटेगी होमवर्क कंप्लीट करो तो वो किसी तरह से कॉपी करके कितनी बार तो मैंने ये भी देखा है कि मदर खुद अपने बच्चों का होमवर्क कम्प्लीट करती है यानी कि कम्प्लीट करना इंपॉर्टेंट है मुझे ऐसा लगता है अगर कोई पेरेंट्स हैं जो कि टीचर्स भी हैं तो प्लीज आज के बाद होमवर्क देना बंद करिए पहली बात तो यह होगी बच्चा आपको दुआ देगा hmm. दूसरी बात यह होगी कि बच्चा खेलेगा कूदेगा घर जाके hmm. और इसकी गारंटी मैं दे दी हूं आपको कि बच्चा पढ़ाई में पीछे नहीं जाएगा होमवर्क करने से कोई किसी का भला नहीं हुआ है आज तक आई मीन दिस इज द फैक्ट दिस इज द फैक्ट तो जब बच्चे को आपने कॉन्फिडेंस में ले लिया और बच्चा आपका कॉन्फिडेंस में आ गया और आपने अपनी बातचीत शुरू कर दी आपस में तो आपस में आप इतना अच्छे से घुल मिल जाएंगे इतने अच्छे से डेवलप हो जाएंगे ये एक दिन में नहीं होने वाला है इसमें टाइम लगेगा इसमें वक्त लगेगा लेकिन हाँ पहला जब आपने किया है तो बच्चा फिर आप, अब बच्चा जाके सोचेगा बच्चे की साइकोलॉजी बता रही हूँ मैं आपको कितना बताना चाहिए इनको कितना नहीं बताना चाहिए ये कितना समझेंगे ये कितना नहीं समझेंगे तो आपको पहली स्टेज में आके पहला एपिसोड होगा बच्चे के साथ जब आपको कुछ बातें बच्चा बताएगा सस्पेंस कुछ रह जाएगा hmm. तो जब बच्चा आपको कुछ बातें बता रहा है तो अब आप उसको एनालाइज कीजिए और कैलकुलेट कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चे की बॉडी लैंग्वेज देखकर कि बच्चा कितना सही बता रहा है और कितना गलत बता रहा है यानी कि कितनी कुकिंग हो रही है और कितने फैक्ट सामने आ रहे हैं उसके बाद उसे समय दीजिए स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है hmm. जी उसे सोचने की स्पेस देनी बहुत इंपॉर्टेंट है और जब वो दोबारा आया तो उसे ऐसा लगे कि हाँ माहौल वैसा ही है जैसा पहले दिन इन्होंने शुरुआत की थी जी तो अब मुझे शायद थोड़ा और बताना चाहिए ट्रीटमेंट डॉक्टर भी जब आपको दवाई देता है तो तीन दिन की देता है ना हम्म एक बार में तो देता नहीं है कि पूरी खा लो और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो हर चीज का प्रिस्क्रिप्शन ऐसा ही होता है कि ये जो रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आए हैं इस को को पूरा cover करने के लिए आपको आपको मेहनत मेहनत करनी करनी है है और और तब तक जब तक जब जब कि आप आप नहीं हो जाएं। hmm. और जब आप success हो जाएंगे तो तो खुद को एक अच्छी feeling तो आएगी आएगी बच्चे को भी लगेगा कि उसने अपने मम्मी पापा को दोबारा से जीत लिया है hmm. और अब हमेशा के लिए उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं तो आगे के बाद इसके बाद इस कॉन्वर्जेशन के बाद रमेश जी वो हमेशा हमेशा आपके पास आएगा बजाय इसके कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाके डिस्कस करेगा वो आपके पास आएगा वो आपको बोलेगा कि डैड या मॉम ये करियर में लेना चाहता हूं या मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटरेस्ट इसकी तरफ है या मैं अभी जिस कोर्स में जा रहा हूं वो शायद मैंने गलत कर लिया तो आप उसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कोई बात नहीं है पैसे ही बर्बाद हुए ना आप वो करो जो आप करना चाहते हो ठीक है अब वही करिए जिसे मैं आपका इंटरेस्ट है जो आप करना चाहते हो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो बच्चा आपको फिर डिस्कस करेगा कि मुझे ये चीज करनी अच्छी लगती है आप चाहते थे कि मैं ये बनू लेकिन मैं ये नहीं बन सकता क्योंकि मुझमें ये काबिलियत नहीं है तो आप मुझे ये बनने दीजिए और फिर इसके बाद आप देखिएगा कि मैं कितना अच्छा बनकर या कितना सक्सेसफुल बनकर आपके सामने आता हूं अब बच्चे ने शुरुआत कर दी वो जो बिगड़े हुए बच्चे माने जाते हैं या वो बच्चे जो कि पेरेंट्स के साथ डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं वो पेरेंट्स फिर से आपके बहुत क्लोज आ जाएंगे और बच्चे और पेरेंट्स के बीच में फिर से एक ऐसा ग्रुप बन जाएगा कि जो आपस में एक टीम बिल्डअप हो जाएगी जो आपस में बैठकर बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ डील कर सकेंगे और एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकेंगे और फिर शायद हो सकता है वही माहौल बन जाए जो कल हमने बात की थी ना डाइनिंग टेबल पे बैठकर मुझे याद आता है कि हम अपने मम्मी पापा के साथ स्कूल और कॉलेज की बातें क्या करते थे आपने भी कहा था कि आपको भी कुछ ऐसा ही याद आता है तो शायद आज का माहौल भी ऐसा हो जाएगा लोगों के घरों में जबकि टेबल पे खाना रख दिया जाता है नहीं तो और आ के लोग अपने टाइम के हिसाब से खाते हैं इसके बच्चे को भी लगेगा जब आप ऐसी शुरुआत करेंगे कि कि बच्चा बेटा हमें हमें लगता है डिनर डाइनिंग टेबल पे साथ बैठ के करना चाहिए क्योंकि लंच तो अक्सर लोगों का साथ नहीं हो सकता है मुमकिन ही नहीं है नहीं। तो हम साथ में बैठ कर करेंगे आपस में डिस्कशन करेंगे आप पूरे दिन भर की बातें हमें बताइए ठीक है तो तब बच्चा खुद वेट करेगा यकीन मानिए ये मैंने देखा है कि बच्चा वेट करेगा कि कब डाइनिंग टेबल पे आए और कब मैं अपने दिल की बात इनसे करूं चाहे वो ये भी बात चाहे वो ये बात हो कि उसे आपसे कुछ चाहिए वो भी वो आपके आपसे खुलके करेगा कि मुझे इस वक्त ये चाहिए आपसे या फिर मेरी ये इश्यूज हैं ये प्रॉब्लम्स हैं इसका सोल्यूशन ये सोच रहा हूँ लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगी रमेश जी वो ये कि आपका रिलेशनशिप उनसे डेवलप हो गया है बच्चों के साथ लेकिन यहाँ ये नहीं है कि आपने उसके सोल्यूशन को बताने शुरू कर दिए ठीक है ना या सॉल्यूशन आपको उसे बताने नहीं है या आपको उससे पूछना है कि अब आप बताओ आपको क्या करना चाहिए जी आप आप उसी से पूछिए कि आप इसका सॉल्यूशन क्या सोच रहे हो आपके दिमाग में क्या आ रहा है क्या हो सकता है तो बच्चा आपको बताएगा कि उसने क्या सोचा है तो जब वो बच्चा आपको ये बताएगा तब तो आप उससे पूछिए ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा आपको क्यों लगता है कि ये करने से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जब आप इससे इस तरह से सीरीज ऑफ क्वेश्चंस उससे पूछेंगे और कुछ आंसर जो अंदर से निकलकर उसके सामने आएंगे आपके सामने तो आपको ये महसूस होगा कि सॉल्यूशन जो उसके अंदर खुद ब खुद था लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहा था वो सर्च नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके अंदर कही कहीं ना कहीं डर ने उसको पूरी तरह से घेर लिया था कि जब अगर आपको कोई चीज पता चल जाए तो क्या होगा और जब ये डिगिंग आप करेंगे तो वो खुद बखुद आपके सामने रखेगा और उसे ये लगेगा अरे I mean really कि मुझे पता था मेरे अंदर ये चीज थी और ये एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा दोनों के लिए पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए शेफा जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया मुझे हमारे श्रोता इस वक्त जो सुन रहे हैं उन्हें बच्चों की बातें या बच्चों के साथ माता पिता का जो रिलेशनशिप है जो संबंध है वो अगर बिगड़ भी गया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन उसको सुधारा जा सकता है छोटे से शब्द को अगर इस्तेमाल करके माफ़ी मांग सकते हैं सॉरी कह सकते हैं और उसके बाद बच्चों को फिर से कॉन्फिडेंस में लेकर फिर से बच्चों के साथ हम गुल मिल सकते हैं और बच्चे को उसकी तरह जीने की एक नई जो बात है वो हम दे सकते हैं और बहुत ही आखिरी में जब सनसीब में बातें हो रही थी तो शिफाली वेदा जी ने कहा कि बच्चे से ही आप पूछ सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और ऐसा ही क्यों करना चाहते हैं तो उसे उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी आपको मिल जाएगी बच्चा भी समझने लगेगा कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूं क्या मेरे अंदर वो काबिलियत है तो तब हम बच्चे को जो है अच्छा एक करियर बनाने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं ना कि करियर बनाते हैं हम सपोर्ट कर सकते हैं और वो अपना करियर खुद ही बना सकते हैं चलिए आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ और बातें हम लोग जो चॉइसेस की बातें हो रही वो हम लोग अब अगले एपिसोड में करेंगे क्योंकि वक्त कह रहा है अब गुड बाय का टाइम हो गया है तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से शिफाली वेदा को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय की मांग इस कार्यक्रम में जुड़कर ह्यूमन डिजास्टर की बातें पेरेंटिंग और फ्रीडम की बातें आज हमने की अगली बार हम चौसेज के बारे में बात करेंगे तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद शिफाली जी थैंक यूक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया किसी के साथ मैं कहूंगा मुश्किलें इस दुनिया में कुछ भी नहीं मुश्किलें इस दुनिया में कुछ भी नहीं अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो जिंदगी नहीं तो क्या पूरे नहीं तो क्या तुझी ना सीख ले हमें सुम्मी